प्रमाण के लिए चाहे क्या बोला था भई समझ के करो समझ क्या चीज है ज्ञान ज्ञान क्या चीज है अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान पूर्ण आचरण ज्ञान ये स्पष्ट हो चुकी है इसको अध्ययन किया जा सकता है ये आपको भी विश्वास हुआ है मुझको भी विश्वास हुआ है तो आप भी आप अध्ययन कराते हो मैं भी अध्ययन कराता हूं ठीक है न्ञान ही है जो अध्ययन कराया जा सकता है बाकी को क्या अध्ययन कराना थे, बनते भी नहीं है ठीक है जो अध्ययन कराना बनता नहीं है उसको अध्ययन मान रहे हैं अपन जो अध्ययन कराना होता है उसको अध्ययन मान नहीं रहे ये जबरदस्ती हो गया कि नहीं ऐसा मानव जबरदस्ती पंथ में चल दिया थोड़ा सा उससे होने वाला हो गया दुख पाया टूरिस्ट होने के लिए कुछ जबरदस्ती पंथ में चलना भी पड़ता है बात है आगे आगे बाबा यथार्थ यथार्थ जी उसमें कुछ बिंदु हैं ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत हाँ। इसको इसको अपन लिखे हैं इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने लिखा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ठीक है उसके बदले में अपन क्या लिखा है ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत ब्रह्म में सभी प्रकृति काम कर रहे हैं इसीलिए प्रकृति में नित्य, नित्य है जगत नित्य है ऐसा लिखा है ठीक है आगे ब्रह्म व्यापक जीवन पुंज अनेक अनेक जो ब्रह्म जो है ना व्यापक वस्तु में व्यापक रूप में स्थित है जो की पारदर्शी पारगामी और और क्या कहते हैं ये लिखा है व्यापक तीन तीन क्वालिफिकेशन लिखा है ये तीनों चीज ब्रह्म का स्वरूप में दिखता ही है अपन समझाते हैं समझते भी हैं ठीक है ना ऐसे जो ब्रह्म वस्तु है उसमें सभी वस्तुएं होने के आधार पर जो जड़ चैतन्य प्रकृति की बात किया है चैतन्य प्रकृति को जीवन कहा है जीवन पूंजी के रूप में ही जीवन रहता है ठीक है उसको क्या बताया जो अपने ये ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से अधिक अपना कार्य गति पथ में रहता है ये बात बता है ये तो बात हो चुकी है आगे जीवन पूंज में अविभाज्य आत्मा जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव ठीक है जीवन पूंज में जो आत्मा जो है ना अविभाज्य रूप में रहता ही है कह्यपि सभी अवयव अविभाज्य बुद्धि भी चित्त भी वृत्ति भी मन भी चारों अवयव ये आत्मा के साथ अविभाज्य रहते हैं इन चारों के साथ आत्मा अविभाज्य रहते ऐसा लिखा है आगे ईश्वर एक देवता अनेक देवता व ईश्वर के साथ ईश्वर के साथ व्यापक ही शब्द लगती है ये एक नाम दिया तो इसको यदि संख्या देख कर देते है तो एक ही होता है तो ईश्वर जो है ना सर्वत्र एक है इसीलिए एक लिखा है तो व्यापक है ईश्वर व्यापक ठीक है ना प्रकृति अनंत ठीक मानव जाति एक कर्म ने कर्म ने तो मानव जाति अपने स्वरूप में एक बताए मानव जाति को कैसा पहचाना शरीर के आधार पर शरीर में जो काला आदमी रंग नस्ल के आधार पर जो आदमी को पहचाना गया वो सभी आदमी में ये किस प्रकार की खून पाया गया जो, जो खूनों में जो विविधता देखी गई है जितना तो काले आदमी भी, में भी वतन ही विविधता है गोरे आदमी में भी वतन ही है भूरे आदमी में भी वतन ही इसको देखा गया इसके आधार पर लिखा है मानव जाति एक अनेक कर्मों को करता है बस। भूमि एक राज्य अनेक तो धरती एक ही है अखंड राष्ट्र है जी। है ना राज्य अनेक है तो अभी दस सोपाल में अपन पूरा राज्य को बताया परिवार राज परिवार समूह राज ग्राम राज है ना ग्राम समूह राज ऐसा दस नाम दिया है दस सीडी में पूरा धरती में अखंड समाज व्यवस्था की बात किया ठीक है मानव धर्म एक समाधान अनेक अनेक जो धर्म जो सुख है सुख के लिए समाधान का सूत्र अनेक है हर दिशा से हर कोण से मनुष्य को समाधान मिलता है मनुष्य को अनंत कोण संपन्न बताया हर वस्तु को बताया उसमें इसी प्रकार से अनंत विधि से मनुष्य को समाधान मिलता है ठीक है अनेक समाधान मिलता है सुखी होने के लिए समाधान से सुख होता है ठीक है समाधान को थोड़ा मैंने हर हर दिशा में हर कोण में हर परिप्रेक्ष्यों में हर मुद्दे में एक परिवार में समाधान और पड़ोस में समाधान गांव में समाधान दस गांव में समाधान पूरा धरती के मानव के साथ समाधान ये कितना, कितना गिना जाए इसको और इनके साथ आहार से विहार से व्यवहार से स्वयं में विश्वास से क्या बात और सम्मान से श्रेष्ठता को सम्मान से लेकर जितने भी हम कोणों में जाते हैं सभी मुद्दे में हमको समाधान मिलता है हम सुखी होते हैं परंतु चाहिए ये सब ऐसा भी है ना बाबा ये सभी चाहिए ना नही हाँ। अभी जो भ्रम से जागृति के ओर गति है अपना प्रस्ताव है अभी जागृति हो गया ऐसा नहीं है नहीं। वो भूल से भी शोषण है अभी जागृति का एक सूचना शुरुआत हुई है जागृत होना दिल्ली दूर है। ठीक बात है सभी होना अभी और भी दूर है ठीक है ऐसा बात आ गया जीवन नित्य जन्म मृत्यु एक घटना घटना तो शरीर के साथ जन्म और मृत्यु लगी है वो जो गर्भाशय में शरीर रचना होता है सबको विदित है नहीं। तो गर्भाशय के बाद जन्म होता है और जन्म के बाद जो है ना बड़े होना होता है वृद्धाप्य होना होता है शरीर में जो है ना जो कोषाएं बनते हैं वो वो शरीर में जितना क्षय होते हैं मैने सूख जाते हैं उतना बन नहीं पाते हैं धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाता है विरचना की ओर चले जाता है उसको हम मृत्यु रहे हैं ठीक अगला टॉपिक है बाबा वास्तविकता इसमें आपने लिखा है विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां और परंपरा इतने ही बार वास्तविकता क्या है अंतिम बाद चार अवस्था या चार पद यही वास्तविकता वस्तुएं जो कुछ भी प्रकट कर रहे हैं वो सब वास्तविकता है तो उसमें से मानव को जागृति के पद में ही व्यक्त वे, होना प्रकट होना वास्तविकता कहा है भ्रमित होकर के जो प्रकट होता है उसको वास्तविकता हम कहा नहीं है दुख को वास्तविकता कहा नहीं। बुद्ध ने कह के गया वुख एक आरी सत्य है नाम दिया तो हम हम दिए हैं दुख जो है ना ये घटना है घटनाएं परंपरा नहीं है क्या सुना घटनाएं परंपरा नहीं है अभी रेल दुर्घटना रेल दुर्घटना परंपरा हो सकती है पता है परंपरा से आपका आशय बाबा हरदम होते रहें, अच्छा ठीक बात है हम चाहेंगे तो नहीं कि वैसा हो बार बार ये कह कहें बोले हैं। अपना बेकूफी से दुर्घटना मानव जाति के बेकूफी बराबर दुर्घटना ये लिखा है जितने भी दुर्घटना है मानव जाति के बेकूफी से ही होता है नहीं तो दुर्घटना का कोई स्थान नहीं किस विधि से समझ के जीने से दुर्घटना का कोई स्थान नहीं है आप दुर्घटना चाहेंगे कि दुर्घटना नहीं चाहते नहीं चाहते नहीं चाहते बने साहब इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा ऐसा बात आगे तो ये जो आपने कहा बाबा कि की पूर्वक जो है उसको आप वास्तविकता नहीं कह रहे हैं उसको एक घटना कह रहे हैं थोड़ा इसमें भेद और स्पष्ट कर घटना जो है हम चाहते नहीं हैं अच्छा जिसको मुक, जिससे मुक्ति पाना चाहते हैं वो सब घटना ही है ठीक है ठीक है अभी जैसा जन्म मृत्यु एक घटना का है जर, जन्म मृत्यु मृत्यु को हम थोड़े ही चाहते हैं जन्म तो चाह रहे हैं मृत्यु को नहीं चाह रहे नहीं। वो कैसे बताया रासायनिक भौतिक वस्तु में परिवर्तनशील है इसीलिए इसमें रचना भी रचना होती है जीवन नित्य है अमर है ये बात कहा है अमर वस्तु को पहचानने की बात आदिकाल से प्रत्येा रही उसको जीवन रूप में पहचाना जा सकता है यह लिखा है ठीक है आगे है ज्ञान जीवन ज्ञान सहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान मानवीता पूर्ण आचरण ज्ञान अनुभव ही ज्ञान इतने ही अनुभव की मुद्दा ये ज्ञान ही अनुभव है। ये ज्ञान का प्रकटन ही प्रामाणिकता है ज्ञान हुआ हम दृष्टापद में हुए समझदार हुए माने दृष्टापद में हुए और उसको प्रमाणित किए माने जागृत हुए इतनी ही बात छोटी सी बात मने समझना भी है प्रमाणित करना भी है ये सबके साथ जुड़ा है कि नहीं है बातचीत है और आगे अगला बिंदु है बाबा अनुसंधान गठन पूर्णता क्रियापूर्ण था आचरण पूर्ण जो कुछ भी परंपरा में थी नहीं, है, नहीं। वो क्या कर दिया पूछे उसके लिए अनुसंधान नाम दिया जो अभी तक जो है ना जितने भी अनुसंधान किए या शोध किए उससे ये बात मिला नहीं था गठन पूर्णता हम पाठ रूप में एक शैक्षणिक विधि से हमको अभी तक मिला नहीं था और क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता का जिक्र ही नहीं है तो इस ढंग से गठन पूर्णता क्रियापूर्णता को आचरण पूर्णता को अनुसंधान रूप में ये पूरा का पूरा वह माने दर्शन प्रस्तुत किया है ये अनुसंधान की ये नई मौलिक बात आप कह रहे हैं एक तरह से ये हाँ। कहने की बात इसके बाद है बाबा आधार सत्ता में संप्रक्त प्रकृति पोष्टक में लिखा है सहस्त्रित्व ये कुल मतलब है क्या ये, ये जो गठन पूर्णता क्रिया पूर्णता इच्छा माने आचरण पूर्णता को बताया इसको कहाँ तुम पता लगाया पूछा ये सहस्त्रित्व रूप अस्तित्व में पता लगाया ठीक है ना वही है सत्ता में संप्रकित प्रकृति सहस्तित्व में ये तीनों पूर्णता को हमने पता लगाया उसको उसको लोक, सम, लोक सम्मति के लिए उसको प्रस्तावित भी किया हाँ, आगे ये जो आप कहते हैं बाबा आपने पता लगाया या आपने अध्ययन किया वही अनुभव किया जी मैंने जो अस्तित्व में अनुभव किया उसको हम आदमी के समक्ष प्रकट किया जी। हाँ। तो इस पर थोड़ा और बताएंगे इस अनुभव को हम कैसे समझें मतलब इस आप जो आपके लिए क्या है इसको बोध करना होगा बोध तक अध्ययन करना होगा बोध के बाद प्र, प्रमाणित करने की बने एक संकल्प होता ही है वो अनुभव मूलक विधि से ही आता है हर व्यक्ति में एक क्रिया रखा हुआ है अनुभव क्रिया में केवल मेरे में ही रखा है ऐसा अच्छा कोई स्पेशलिटी नहीं है हर व्यक्ति में ये अनुभव क्रिया का संभावना बनी हुई है उसको प्रयोग करने की बात अनुभव करने की योग्यता को हम दाव में लगाने की बात दाव में लगाने की विधि बताया अध्ययन पूरा होना पड़ेगा जिससे सत्य बोध होना पड़ेगा सत्य बोध के पश्चात प्रमाणित करने की संकल्प होते ही है और संकल्पित करने की क्रम में अनुभव होके ही सभी प्रमाणित होती है ऐसा मैं लिखा ठीक बात बोलिए तो जो हमको जो अनुभव हुआ वो सबको अनुभव होगा वो साधारण प्रथम तो हम प्रेजेंट किए यदि हम भर को अनुभव होगा आपको नहीं होगा ये होता तो प्रस्तुत करना की क्या जरूरत है पहले से है हमारा बुजुर्ग लोग का ही है ठीक बात ठीक है तो जिस प्रकार से आप कहते हैं अंशों के बारे में आप आपकी वो व्यवस्था में प्रवृत्त होते हैं परमाणु है इस तरह सभी को हाँ देखने की एक जो है ना अभी जो है ना विज्ञान जहां तक पहुंचा है यह भी हमको पता लगा बाद में विज्ञान कुछ गतिविधि तैयार किया उसमें कुछ जो है ना परमाणु के बारे में भी सोचा सोचने पर उसमें जो उसके गतिविधियों को हम अध्ययन करने पर यह सब पता चला पता चलने पर, पर विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति इस विधि को स्वीकारता है इसमें कोई तकलीफ नहीं तो क्या कर इसमें विशेषता गए? पर विज्ञान में गठन पूर्णता का जिक्र नहीं है नहीं। क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता तो है ही नहीं है नहीं। गठन पूर्णता की ही जिक्र नहीं है गठन की जिक्र है इस बात की बात तो उसमें गठन पूर्णता की बात आने से ये गठन के जो ज्ञान विज्ञानियों को विज्ञान शिक्षा में आता है उनके लिए एक बहुत अच्छी वरदान जैसा लगता है ऐसा बना हुआ है तो अब आप उसमें गुजर रहे हो हाँ। बात, बात इसके बाद है बाबा प्रतिपादन भौतिक रासायनिक प्रकृति ही विकास क्रम में है जीवन विकसित रूप में चैतन्य इकाई है ठीक है न विकास और विकास क्रम को कहाँ वो मैंने रेखाकरण किया भौतिक रासायनिक रूप में जितने भी कार्य कलाप है वो विकास क्रम में है और जीवन जो है ना विकास क्रम में विकास पद में प्रतिष्ठित है वो जीव प्रकृति में वो है जीने की जीने का जीवनी क्रम में जीने की आशा सहित जीने के रूप में देखा गया मानव जो है ना कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता सहित जब जीने की आशा शुरू किया जीवन उनसे अच्छा जीने के लिए प्रयत्न शुरू किया ये तो सब तो कर ही चुका तो दो मंजिल की मकान बना डाला और उसको भी ध्वस्त करने की व्यवस्था भी पा लिया अब क्या चाहते हैं अब क्या चाहते हो बता सब कुछ तो हम कर लिए है बात ऐसा हाँ। चैतन्य इकाई हाँ। अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण हाँ। क्या हुआ जागृत जीवन ही किस बात का प्रमाण अखंड, अखंड समाज, समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होगा इस प्रमाण है यह लिखा है इसमें लिखा है है क्योंकि मैं हूं इसी कारण से है लिख दिया ठीक है ना पूर्ण मानवीयता एवं सामाजिकता तो है। हाँ, प्रतिपादन में जब कभी क्रिया पूर्णता होता है सर्वतोमुखी सर्व समाधान संपन्न होता है समाधान आने के बाद ये जो समस्याओं का दृष्टा बना रहता है समस्याओं को अलग से अध्ययन करना नहीं बनता है नहीं। जैसा उसका इसको प्रमाण पाने के लिए जैसा गणित गणित को हम सही करना सीख लिया गलत करने के लिए अलग से अध्ययन करना नहीं होती गलती को समझने के लिए ठीक करने के लिए हमको अलग से अध्ययन करना नहीं बनता तो सही किया हुआ के आधार पर ही हम सारे गलतियों को सुधार लेते हैं अच्छा। इसी का नाम है सतर्कता अच्छा। सभी बातों को सुधार लेने की क्रिया अपने में आ जाती है अच्छा। ये लिखा है ठीक है न यह जरूरत है ना जी जीव, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन हुआ हमको सारे गलतियों को सुधारने की जगह बन जाती है इसीलिए अपन क्या लिखा है व्यवस्था में क्या बात सतर्कता पूर्वक मानवीयता एवं सामाजिकता लिखा हाँ। मानवीयता को हम स्वयं प्रमाणित करते हैं फलस्वरूप सामाजिकता स्वयं प्रगट होने लगता है ठीक है इसकी अगली बात है सतर्कता पूर्ण सजगता सहित देव मानवीय बोले सतर्कता पूर्ण सतर्कता पूरा हो गया तो गलतियां कुछ रहवे नहीं किया तब क्या हुआ सजगता के जगह में आ गए सजगता के साथ सतर्कता देव मानव चेतना को प्रमाणित करना शुरू किया देवमान में क्या होता है बोले पुत्रेश वित्तषणा गवन हो गए केवल लोकेशना रह गए, ठीक है वही चीज दिव्य मानव चेतना में क्या होता है थेका? जब वो लो, लोकेशना भी नहीं रह जाती इसीलिए दिव्य मानव चेतना नाम दिया ठीक है इतनी तो बात है छोटी सी अगली लाइन में लिखा है सजगता पूर्ण सहजता सहित दिव्य मानवीय वही तो यहाँ पर सजगता पूर्ण हो गई है सहजतापूर्ण सहजता क्या है सहजते सहज है तो पूर्ण मैंने इसके पहले लोकेशना में थोड़ा सा शेष मानव चेतना में और थोड़ा और थोड़ा सा ज्यादा शेष और क्या कहते हैं जीव चेतना में निशेष मैने कोई बात सही की रहवे नहीं किया ठीक है ना ऐसा हम रहे वहां से थोड़ा सा हम अच्छे ढंग से जीने लगे और थोड़ा सा हम समस्याओं को देखते रहे समस्याओं को समाधान करते रहे मानव चेतना में दे, देव चेतना आ गया समस्याओं को समाधान करने की जरूरत नहीं सब सम, समाधानित हो गए और केवल वह लोग हमारा पहचान सही